मंत्रालय ओ सहवत सहन भुन सह वीर कर्वा वही भीतमस्तु मिषा ओम शांति शांति शांति नमस्ते डॉक्टर साहब नमस्ते ईश्वर की असीम कृपा से असीम कृपा से हम जो है योग दर्शन का साधन पाद पढ़ रहे हैं और हमने उन्नीसवा जो सूत्र है उसको पूरा कर लिया था हाँ जी इसमें कोई शंका तो नहीं है ना नहीं नहीं थी अब जो है हम बीसवा सूत्र पढ़ेंगे बीसवा सूत्र है दृष्टा दृशिमात्र शुद्धों पी प्रत्यनुपष्य इसका पहला औतरणिका है बोलते हैं व्याख्यातम दृश्यम ठीक जी न जी मिला डॉक्टर साहब हाँ जी वो बीसवा नंबर सूत्र निकाल लिए कि नहीं हाँ जी हाँ जी मैं व्याख्यातम दृश्य दृश्य मत इसकी जो अवतरणिका है हाँ जी अवतरणिका में कहते हैं कि व्याख्यातम दृश्यम बोल रहे हैं कि हमने जो है दृश्य का व्याख्यान कर दिया है महर्षि वेद जी कहते हैं कि दृश्य किसे कहते हैं इसका व्याख्यान कर दिया है महर्षि पाणिनी जी के द्वारा भी दृश्य किसका नाम है वो व्याख्यान कर दिया गया है व्याख्यातम दृश्यम दृश्य व्याख्यातम केन व्याख्यातम महर्षि पतंजलि व्याख्यातम महर्षि पतंजलि के द्वारा दृश्य का व्याख्यान कर दिया गया है अथ दृष्टु स्वरूपावधारणार्थम इदम आरभ्य बोल रहे हैं कि द्रष्टा जो है उस द्रष्टा के स्वरूप के अवधारण के लिए स्वरूप को निश्चय करने के लिए कि दृष्टा का क्या स्वरूप है इसको निश्चय करने के लिए इस सूत्र का आरंभ किया जाता है समझ गए हाँ जी माने इस सूत्र को जो आरंभ किया जा रहा है वह द्रष्टा के स्वरूप का निर्धारण करने के लिए कि दृष्टा क्या है दृष्टा कहते किसे समझ गए हाँ जी इसको निश्चय करने के लिए है निश्चय करने के लिए जैसे दृश्य का निश्चय क्या न जी पहले क्या था प्रकाश क्रियाशील स्थितिशीलम भूतेन्द्रिया भूतेन्द्रियात्मकम भोगाप वर्गार्थम दृश्यम ये था ना जी हां तो दृश्य की जैसे व्याख्या की अब जो है दृष्टा की व्याख्या की जा रही है तो द्रष्टा की व्याख्या सूत्र है द्रष्टा दृशि मात्र शुद्धोपी प्रत्ययानुपश्य तो दृष्टा जो है किसको कहते हैं मात्र को दृष्टा कहते हैं दृषिमात्र मैने दृषि एवं दृशि मात्र मने दृषि ही दृष्टा है दृश्य क्या बोल रहे हैं कि मात्र ही मात्र दृष्टिमात्र दृष्टा है ज्ञान रूप दृषि कहते हैं दृषि प्रेक्षण हैं, तो ज्ञान रूप जो है दृषि जो शक्ति है ज्ञान की जो शक्ति है उसको दृष्टा कहते हैं माने दृषि मात्र एवं दृष्टा या दृषि ही एवं दृष्टा दृषि ही दृष्टा है ज्ञान रूप ही जो है वह दृष्टा है ज्ञान शक्ति ही दृष्टा है समझ गया जी हाँ जी मात्र मैने ज्ञान स्वरूप जो जीवात्मा है ज्ञान स्वरूप ही जो है वो दृषि मात्र ही दृषि शक्ति ही जो है दृष्टा है ऐसा समझ गुण कर दृष्टा के जैसे पीछे चिती, पर चिति शक्ति अपरिणामी इत्यादि पढ़े थे ना जी हाँ जी दर्शित विषया शुद्धा अनंता उसमें से उसका जो मुख्य जो है उस मुख्यता को लेकर के चल रहे हैं तो वो दृषि मैं ज्ञान उसका, उसका अन्य चीज का निषेध नहीं है यहाँ पर यहाँ पर दृषि शक्ति जो दृक शक्ति जो है ज्ञान जो शक्ति है उसको कहते हैं दृष्टा ज्ञान शक्ति चेतन में ही होगा अचेतन में तो होगा नहीं दृष्टा दृषि मात्र अशुद्धो भी और वह शुद्ध होता हुआ भी वो दृश्य मात्र जो है दृष्टा जो है शुद्ध है क्या है शुद्ध, शुद्ध है।, है पवित्र है शुद्ध होता हुआ भी मने शुद्ध है पर शुद्धो शुद्धोपि शुद्ध होता हुआ भी जो है प्रत्ययन उपष्य प्रत्यय प्रत्यय कहते हैं वृत्ति माने वृत्मक जो ज्ञान है माने बुद्धि में स्थित जो ज्ञान है समझ गए हाँ जी बुद्धि में माने दो तरीके का एक तो हो गया बुद्धि वृत्ति दूसरा हुआ ज्ञान वृत्ति दो तरीके से कहेंगे बुद्धि में स्थित जो ज्ञान है प्रत्यय है उसका क्या है अनुपश्य उसको बोल रहे हैं वृत्ति ज्ञान का जो वृत्ति मान बुद्धिस्त जो वृत्ति है बुद्धि में स्थित जो ज्ञान है प्रत्यय मान ज्ञान उसको बाद में देखने वाला है पहले बुद्धि में होता जो कुछ भी ज्ञान होता बुद्धि में आता है बुद्धिवृत्ति और फिर जो है उसको देखने वाला होता है उसको बाद में पश्चात दर्शी होता है बाद में उसको देखने वाला होता है समझ गए जी हाँ जी मैंने अनुपष्य प्रत्यय अनुपस्या मान चित्र की जो वृत्तियां हैं उस वृत्तियों के अनुसार देखने वाला है उस बुद्धि में जो वृत्ति आई प्रत्यय हुआ ज्ञान हुआ उसके पश्चात पश्च्य माने उसके पीछे पीछे उसमें जैसा आएगा उसी तरीके से वो अपने आप को समझने वाला होता है वृत्ति सारूप्य भी पीछे पढ़ के आया ना भले में कि अन्य अवस्था में वृत्ति बुद्धि में स्थित जो वृत्ति है उसका जैसा रूप है उसी रूप वाला अपने आप को समझता है तो ये कि दृष्टादृशी मात्र द्रष्टादृशी मात्र है ज्ञान मात्र है ज्ञान रूप है शक्ति है, ज्ञान शक्ति है और शुद्ध है परंतु शुद्ध होता हुआ भी वो उस वो जो ऐसा महसूस करता है जब क्रोध आता है तो समझता है कि मैं क्रोध कर रहा हूँ अपने आप को उससे संलिप्त समझता है जब लोभ आता है तो उससे अपने आप को लिप्त समझता है इत्यादि अगर बुद्धि में जो जो आया लोभ क्रोध मोह ईर्षा द्वेष या जो कुछ भी पदार्थ आया जिस चीज का भी संसार के चीज का जो ज्ञान आया उस स्वरूप वाला अपने आप को समझता है वैसे ही रूपता हो जाता है वो अनुभव करता है तो यही करें कि शुद्धों शुद्ध होता हुआ भी प्रत्येक का अनुपश्य प्रत्यय को बाद में देखने वाला होता है प्रत्यय का बाद में माने प्रत्यय माने बुद्धिस्त ज्ञान प्रत्यय का मतलब क्या हुआ जी बुद्धिस्त ज्ञान जी बुद्धिस्ट ज्ञान में बुद्धि में स्थित जो ज्ञान है बुद्धि में स्थित जो ज्ञानात्मक वृत्ति है उसके उसमें आया और उसके अनु पश्चात उसके पश्चात वह पश्च्य देखने वाला होता है उसके बाद वह देखता है अनुपची हाँ। के अनुसार देखने वाला होता तो एक रूप में तो आचार्य जी ये गलत भी लगता है क्योंकि जिस तरह तो मुझे किसी चीज का लोभ हुआ तो वो लोभ तो मेरी आ, और मैं लोभ पे आ, आ, अमल भी कर लेता हूँ तो प्रयत्न तो मेरी वो आत्मा का भी हुआ एक रूप में तो क्यूँकी लोभ तो आत्मा नहीं करता यही मैं कह रहा हूँ ना कि लोभ लोभ लोभ क्रोध मोह जो है देखिए देखिये से एक राग भी है ना जी इच्छा और राग हाँ जी ज्ञानात्मक जो लोभ है विद्यापूर्वक लोभ अर्थात विद्यापूर्वक जो राग है वो तो आत्मा का स्वाभाविक गुण है परंतु अविद्या पूर्वक जो राग है अविद्या पूर्वक जो लोभ है वह तो मन के अंदर है ना जी बुद्धि अच्छा के अंदर है, है। चित्त में है और वो खुद को वैसा सब उसी की तरह अपने आप को समझने लग जाता है ना उसी का अनुकरण करने लग जाता है ना, उसी के अनुसार अपने आप को जानने जानने वाला हो जाता है न की मैं ऐसा किया परंतु वास्तव में ऐसा तो होता नहीं है हान्जी. में तो यही इसलिए कह रहे हैं कि दृष्टा दृषि मात्र दृषि मात्र शुद्ध है परंतु तो शुद्ध होते हुए भी प्रत्यय अनुपस्या प्रत्यय को ज्ञान को बुद्धि वृत्ति को बाद में देखने वाला होता है पश्चात देखने वाला होता है समझ गया अनुमान अनुसार बुद्धि वृत्ति के अनुसार अपने आप को देखने वाला होता है कि मैं ऐसा हूं मैं ऐसा हूं परन्तु तो वास्तव में वैसा तो है नहीं वो तो शुद्ध है नहीं समझे नहीं समझ गया हाँ जी इसमें कोई शंका नहीं ठीक है जी, मैंने वैसा उसका स्वरूप है नहीं, वो तो तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान जब चित्त की वृत्तियां निरु, निरुद्ध हो जाती है तो दृष्टा का जो अपना स्वरूप है वास्तविक स्वरूप है उसमें उसकी स्थिति हो जाती है उसमें उसका अवस्थान हो जाता है उसमें उसका अवस्थान हो जाता है परंतु परंतु जब वह बुद्धिस्त वृत्ति के अनुकूल बने वह चित्त की वृत्ति निरुद्ध नहीं हुई मन का वृत्ति एकाग्र नहीं हुआ तो बुद्धि में जैसे जैसे वृत्तियां आई जानात्मक वृत्तियां हुई आई उसी के अनुसार अपने आप को समझता नहीं समझता है नहीं समझ गया यही तो कर दृष्टा दृषि मात्र शुद्धोपी प्रत्यय अनुपस्या दृष्टा दृषि मात्र है दृक्शक्ति है ज्ञान रूप है ज्ञान मात्र है और शुद्ध होता हुआ भी शुद्धोपी शुद्ध भी है परंतु शुद्ध होता हुआ भी क्या होता है प्रत्यय अनुपस्य मोने प्रत्यय का अनुसार पश्य देखने वाला होता तो कौन सा प्रत्यय बुद्धिस्त प्रत्यय बुद्धि में जो ज्ञान है बुद्धि में जो ज्ञानात्मक वृत्तियां हैं उसके अनुसार अपने आप को देखने वाला होता है समझ गया हाँ मैंने बुद्धि मैंने प्रश्न इस करके पूछा था नहीं मुझे उस रूप में तो ज्ञान है जिससे आपने कहा जो कोई बुरा कर्म करता है उसका फल तो फिर आत्मा को ही मिलेगा अंत में फल तो... तो भोगेगा तो आत्मा भोगने वाला है तो इस कारण पूछा कि अगर भोगने वाला वो है तो एक रूप में तो जिम्मेवारी उसकी है डायरेक्टली उसके लीजिए उसकी जिम्मेवारी इनडायरेक्टली इस करके है कि बुद्धि में ज्ञान उसमें गलत है तो ज्ञान है इस कारण वह उसका स्वरूप है नहीं है ना वह अविद्या के कारण विद्या इतना फसा हुआ की उसको समझ ही नहीं आती ये आप अंदर में अविद्या को अधिक से अधिक ग्रहण कर लिया है ना हाँ जी तो अविद्या के कारण वैसा वो समझ रहा है तो वो तो भोगेगा ही ना फिर हाँ जी कर्म तो उसी ने किया है उसी कर्म तो उसी, उसी ने किया अनुसार हाँ जी परंतु उसका अब जैसे मान लीजिए कि नहीं मैं समझ गया कि उसका अपना स्वरूप ऐसा नहीं है मगर वो अब समझा बैठा गलत है इस कारण वो कर्म भी मैं... उसी रूप में कर रहा है हूँ और मैं प्रधानमंत्री अपने आप को समझ करके मैं लोगों के साथ व्यवहार करने लग जाऊंगा तो उससे जो मुझे तकलीफ होगा उससे जो लोगों का जो ये होगा तो तो मेरी गलती से हुआ ना हाँ जी नहीं मैं समझ गया आप मैं, मैं अपने आप को प्रधानमंत्री क्यों समझा तो ऐसे ही हम ऐसा है नहीं और खुद को ऐसा समझ रहे हैं। क्यों समझ रहे अविद्या के कारण समझ रहे विद्या है तो बुद्धि में जैसे वृत्ति आई वैसे वैसे हमने कर दिया ने मन को एकाग्र नहीं किया जैसे मान लो आपने देखा ही होगा कंप्यूटर इत्यादि में क्या होता है कुछ फोटो इत्यादि का कुछ ऐसा होता है कि नाक लंबा हो जाता है कान लंबे हो जाते हैं ऐसे आपको फोटो दिखाई देगा कभी आपने देखा है इसको नहीं बहुत अधिक तो नहीं मगर एक दो बार हाँ, कभी कभी देखा होगा जरूर जरूर देखा होगा ना जी अच्छा हाँ। बताइए हमारा जैसा चेहरा वास्तवी हमारे शरीर का वैसा ही चेहरा उसमें दिखाया जा रहा है नहीं वो तो देखिए फोटो जिस तरह लिया उसके हिसाब से होगा जैसे गलत ढंग से एंगल से फोटो खरीद ऐसा तो गलत है परंतु उसके आधार पर खुद को अब अपने आप को चेहरे को ऐसे समझना है नक बहुत लंबा है कान बहुत लंबा है तो हमारी गलती है नी हम तो ऐसा है नहीं वैसा समझने लग जाए हमारा चेहरा ऐसे ही हमारा जो स्वरूप है वो उस मन में खराबी है हमने ही मन में खराबी किया है हमारे कारण ही हुआ है पर तू मन में जो कुछ अव्यवस्थाएं हुई है मन में जैसी वृत्ति आई है जैसे खराबी है कमजोरी है स्वच्छ नहीं है साफ नहीं है और उसमें जैसा जैसा आया और उसमें तो वैसा ही हमारा व्यवहार भी हो गया उस रूप में। आ, आत्मा तो बुद्धि प्रति सम्वेदी है बुद्धि को देखने वाला है तो आत्मा जब बुद्धि को देखने वाला है और बुद्धि को देख रहा तो बुद्धि में जैसा जैसा आ तो बुद्धि यदि अशुद्ध होगा तो उसमें जैसा आएगा वैसा ही अपने को समझेगा ना हाँ जी नहीं मैं समझ गया हाँ जी अब समझ गया जी दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धोपि प्रत्यानुपस् दृष्टा जो है दृश्य मात्र है शुद्धोपि और शुद्ध भी है शुद्ध भी है परंतु शुद्ध होता हुआ भी जो है क्या होता है बुद्धिस्त जो ज्ञान है उसका अनुद्रष्टा होता है बुद्धिस्त जो ज्ञान है उसको बाद में देखने वाला होता है बाद में उसको पश्चात जानने वाला होता है और उसके अनुसार ही अपने आप को जानने वाला होता है कि मैं ऐसा अज्ञानता के कारण समझे हाँ जी और यदि शुद्ध होगा माने मन भी शुद्ध हो जाएगा उसमें तो बुद्धि को देख रहा है तो फिर अपने आप को वैसा देखेगा फिर कि मेरा वास्तव तो में ऐसा सच्चा स्वरूप है समझे हाँ जी समझ गए अब आगे व्यासभाष दृषि मात्र इसकी व्याख्या कर रहे हैं दृषि मात्रा दृक्शक्ति रेवा मैने दृषि मात्रा मैंने दृषि मात्र पद का व्याख्या जो दृषि मात्र जो यहाँ पर किया है दृषि मात्र इति दृषि मात्र जो ये है जिससे दृषि मात्र का इस सूत्र में जो प्रयोग किया गया है, है? तो उसका यह आशय है क्या आशय है वो आशय है दृक्शक्ति ये दृक्ष शक्ति रेव विशेषेण अपरामृष्टर्थ इत्यर्थ तो मैंने यह आश है क्या तो बोलते विशेषेण अपरामृष्ट किसी विशेष से जुड़ा नहीं है विशेष से रहित है किसी विशेषेण विशेष माना विशेषण विशेषण मान विशेषण अपरा विशेषण से रहित विशेषण अपरा विष मान विशेषण विशेषण अपरा बोल रहे हैं कि विशेषण रूप किसी धर्म के संबंध से या उसके संपर्क से रहित है विशेष से रहित है उसमें कोई विशेषण नहीं है उसमें कोई विशेषण नहीं है बस वह दृषि मात्र है दृष्ट शक्ति इस द्रिश... ही, ही है ज्ञान शक्ति ही है तो शक्ति क्या हुआ पश्चिमी मान दृश्य धातु है उस दृश्य धातु से व्याकरण के आधार पर एक क्विप सफिक्स किया जाता है प्रत्यय किया जाता है तो दृश्य से दृक बन गया तो हो गया इसका मतलब कि निर्विशिष्ट चेतन तत्व निर्विशिष्ट चेतन तत्व जो है वो सर्वथा जो असंग है वो सर्वथा असंग है वो वो किसी चीज से मिला हुआ नहीं है जैसे मन जो है शत्रु समस इत्यादि से मिलकर के बना हुआ है ना जी हाँ जी इस तरीके किसी से नहीं मिला हुआ हाँ जी। इस तरीके से नहीं है इसलिए वृक्ष शक्ति देवा, वृक्ष शक्ति ही है ज्ञान शक्ति ही है ज्ञान शक्ति ही है का मतलब कि विशेष से अपरा है मैंने विशेषण रूप जो किसी भी जो कोई भी धर्म उस धर्म से रहित है उसमें कोई धर्म जो है आकर के चिपका हुआ नहीं है उसमें कोई धर्म आवरित नहीं है इसलिए करें कि विशेषण अपरा मृष्ट मने वह जो है विशेषणों से रहित जो है ज्ञान स्वरूप ही है उसमें कोई विशेषण नहीं ऐसा नहीं है समझ गया जी हाँ जी तो ये बता रहे हैं कि विशेषण अपरामृष अर्थात विशेषणा परामृष्ट तो विशेषण अपराष्ट विशेषण परामृष्ट मैंने विशेष विशेषण से वह अपराष्ट मात्र ही ही दृष्टा है तो समझ गए हाँ जी हाँ मैंने विशेषणों से संबंध हाँ, बिल्कुल अलग है विशेषण उस उसको है। साथ नहीं जोड़ सकते हाँ बस वैसा ठीक है वो समझाने के टाइप हम... की कुछ नहीं इसमें जुड़ेगा के लिए करते है परंतु वह वह तो बस वह जिस रूप में वह है वैसा ही है शुद्ध है हाँ जी। आगे कर पुरुषो बुद्धि प्रतिसंवेदी वह जो पुरुष है वह जो आत्मा है वह बुद्धि का प्रतिसम्बित है वह बुद्धि को देखने वाला होता है वो क्या होता है जी बुद्धि को देखने वाला बुद्धि को देखने वाला होता है जैसे मैंने कितना बार उदाहरण दिया है फिर मैं उदाहरण दे रहा हूँ की जैसे मान लीजिए कि हम चित्र देखते हैं हम चलचित्र देखते हैं क्या देखते हैं जी चलचित्र देख चलचित्र मूवी देखते हैं हम जो टीवी देखते हैं तो हम जब चलचित्र यदि सिनेमा हॉल तो में जाते हैं या हम जो अपने टीवी में देखते हैं तो हम क्या चीज देख रहे होते हैं टीवी को देख रहे होते हैं ना जी हाँ जी टीवी को देख रहे होते हैं और टीवी में जितना अंश आता है तो हमारे हम, हम तो देख रहे है टीवी को परंतु टीवी में जितना अंश आता है वो भी साथ साथ देख रहे टीवी का संबंध जो है सैटेलाइट से है सैटेलाइट का संबंध जहाँ जो है वो जहाँ खेला जा रहा है क्रिकेट इत्यादि या जो कुछ भी देख रहे हैं वहां से है तो उस तरीके से वास्तव में तो हम देख रहे हैं टीवी को स्क्रीन को जो सामने है इस टीवी में वो जो शीशा है सामने उसको देख रहे हैं और उसमें जैसा जैसा आता है वैसा उसको भी फिर साथ में देखते है ऐसे ही आत्मा तो बुद्धि को देखता है आत्मा किसको देखता जी बुद्धि बुद्धि को देखता है पर परंतु बुद्धि रूपी टीवी में जैसा जैसा स्वरूप आता है वैसा वैसा हुआ देखता जाता है, वैसा वैसा हुआ अनुभव करता जाता है वैसा है, वैसा हुआ जान करता जाता है समझे हाँ जी तो ये बोल रहे हैं कि वह जो पुरुष है स पुरुष बुद्धि प्रति संवेदी वह पुरुष जो है पुरुष जो है बुद्धि का प्रति है प्रति करने वाला है बुद्धि को जानने वाला है अब आगे जो है बोल रहे सब सबुद्धे न स्वरूप न विरूप विरूपि आगे जो है भाई जीवात्मा तो निर्विशिष्ट शुद्ध पुरुष है तो किसी विशेषण से रहित निर्विशिष्ट शुद्ध पुरुष के जो विशेषण से रहित होने पर तो उसको वो जो बोध होता है कि उसको जो बोध हो रहा है कि भाई मैं ऐसा हूं ऐसा हूं ऐसा जो बोध होता है वो क्यों कैसे होता है क्यों होता है तो वो उसी बात को आगे समझ लीजिए ये कह रहा है परुषेय बोध जो है माने विशेषण रहित होने पर भी निर्विशिष्ट शुद्ध पुरुष के विशेषण रहित होने पर उसे जो पौषेय जो बोध कैसे होता है उसको पुरुष संबंधी जो बोध कैसे होता है वह कैसे उस चीज को जानता है तो उसी में जो है आगे कहा जा रहा है तो वो जो है उसको जो बोध होता है क्योंकि तो वह बुद्धि का है, संवेदी जी, वह बुद्धि का प्रति का करने वाला है इसलिए बुद्धि का प्रतिसंवेदन करने के कारण बुद्धि में जो जो आया वो बोध करने लग जाता है वह वो बोध उसको होने लग इसलिए पौरुष बोध हो गया एक तो बुद्धि बोध है एक पौरुष बोध है पुरुष को जो बोध हुआ तो ये सब बुद्धे ना सरूप वह जो है वह जो बुद्ध पुरुष है वह बुद्धि के समान रूप नहीं है बुद्धि के समान नहीं है बुद्धि का जैसा रूप है वैसा रूप नहीं है उसके समान रूप नहीं है और पूरा पूरा अत्यंत विरूप भी नहीं है मने वह उससे उसके समान भी नहीं है और पूरा पूरा असमान भी नहीं है कहने का अभिप्राय है समझ गए हाँ जी तो यहाँ पर यही कर सपुरुष सह बुद्धे न स्वरूप वह वह जो है बुद्धि के जो न समान रूप वाला है और न अत्यंत विरूप वाला है न अत्यंत भिन्न रूप वाला है कैसे नहीं है तो पहले समान रूप को समझा रहे हैं। बोलते न ताबत स्वरूप पहले उन दोनों में ताबत मने पाले या तो बोलते वह तो समान रूप वाला नहीं है कैसे नहीं है पहले इसको समझा रहे हैं नौ ताबक समान रूप हाँ। तो बोल रहे कस्मात क्यों नहीं है वह पुरुष जो है बुद्धि के समान रूप वाला नहीं है तो कस्मात क्यों नहीं है तो बोल रहे इसलिए नहीं है क्योंकि ज्ञाता ज्ञात विषयत्वात् परिणामिनी ही बुद्धि ही ज्ञात ज्यात ज्ञात विषयत्वात् परिणामिनी ही बुद्धि तो बोलते हैं ज्ञात और अज्ञात विषय विषय के होने से बुद्धि में क्या है जी बुद्धि को कुछ वस्तु का ज्ञान होता है कुछ एक वस्तु का ज्ञान नहीं होता क्या होता ऐसा है कि नहीं हाँ वो तो है जी जिस समय बुद्धि जिस इसको दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं एक तो ये है कि बुद्धि को किसी वस्तु का जिस समय जिस वस्तु का ज्ञान है तो दूसरे दूसरे वस्तु वह उस समय अज्ञात है क्योंकि तो एक समय में एक ही चीज का ज्ञान रख सकता है ना मन हाँ जी जैसे मान लीजिए कि आप जहाँ बैठे हुए है और आप जो आंख से जो कुछ भी देखा वो जो बुद्धि में आई तो जिस समय बुद्धि के माध्यम से ज्ञात हो रहा बुद्धि में जो कुछ भी ज्ञात हो रहा है बुद्धि से जो जाना जा रहा है तो जितने अंश को जाना जा रहा है उसके दूसरे अंश अज्ञात है ना हाँ जी समझे हाँ जी दो रूप आपने कर दिए एक तो हो गया की एट ए टाइम क्या लीजिए एक समय में एक ही चीज का ज्ञान हो सकता है एक समय में टोटल में कह सकते हैं कि पूरा पूर, पूर्णता में देखें तो एक एक किसी को भी हर एक चीज का ज्ञान नहीं हो सकता कुछ चीजों का होगा कुछ वस्तुओं का नहीं होगा और तो मन का एक समय में एक ही चीज जिस समय में वह एक टाइम जिस समय जिस वस्तु का ज्ञान कर रहा है बुद्धि बुद्धि कर रही है मन कर रहा है उस समय वह दूसरी वस्तु अज्ञात है उसके लिए हाँ जी एक तो ये व्याख्या हुआ और दूसरा दूसरी व्याख्या ये है कि भाई समान रूप से कि बुद्धि को कुछ वस्तु का ज्ञान होता है कुछ वस्तु का ज्ञान नहीं होता जी नहीं समझे नहीं समझ गया दोनों तरह से समझिए हाँ जी दोनों दोनों तरह की व्याख्या समझे हाँ जी दोनों व्याख्या समझिए एक तो व्याख्या ये हुआ कि जिस समय मन जिस चीज को ज्ञात मन एक वस्तु ज्ञात है तो दूसरा वस्तु अज्ञात है उस समय हाँ जी और दूसरी व्याख्या ये हुआ हुई इसकी कि भाई बुद्धि जो है कुछ वस्तु को जानता है कुछ वस्तु को नहीं जानता है ये हुआ तो ज्ञात और अज्ञात विषयत् मैने बुद्धि का ज्ञात और अज्ञात विषय के होने से विषय वाले होने से माने बुद्धि ज्ञात विषय वाला भी है और अज्ञात विषय वाला भी है समझे हाँ जी माने बुद्धि का जो विषय है घट पट मठादी जो पदार्थ है कभी बुद्धि को ज्ञात रहता है कभी अज्ञात रहता है कभी नहीं जानता है जिस समय बुद्धि घट के आकार से आकारित होती है जिसमें बुद्धि में घट जो हमने देखा घट समझे ना घड़ा घड़ा नहीं मैं समझ गया घट घटना जिसमें आप बुद्धि ने टीवी को देखा या जिस चीज को भी देखा तो जब बुद्धि उस आकार से युक्त हो गया तो उस समय वही चीज ज्ञात होगा अन्य विषय ज्ञात नहीं होगा समझे हाँ जी तो ऐसे ही जिस समय शब्द का ज्ञान हो रहा है बुद्धि में उस समय अन्य का ज्ञान नहीं हो रहा है रूप इत्यादि का ज्ञान हो रहा है शब्द स्पर्श जिस समय स्पर्श का ज्ञान हो रहा है उस समय शब्द और रूप का ज्ञान नहीं हो रहा है समझे की नहीं हाँ जी यही कर ज्ञाता ज्ञात विषय माने बुद्धि का तो जो विषय है वह बुद्धि ज्ञात विषय वाला है और अज्ञात विषय वाला है माने बुद्धि जो है विषयों के जानने और न जानने वाली होने से वह जानने वाला भी जानने वाली भी है बुद्धि और न जानने वाली भी है इसलिए ज्ञाता ज्ञात ज्यानत विषयत् परिणाम नहीं तो कुछ वस्तु को जाना कुछ वस्तु को नहीं जाना इसका मतलब कि परिणाम हो गया ना उसमें बदलाव हो गया ना हाँ जी वह परिणाम हो गया ना तो वो परिणाम हो रहा है हो रही है कभी इसको जान रही है कभी उसको जान रही है कुछ ज्ञात है कुछ अज्ञात है तो उसमें बदलाव हो गया उसमे तो जिस वस्तु का जब ज्ञात हो अज्ञात हो जिसको इसका मतलब है कि वह परिणामी है वह क्या जी? परिनामी है जी परिणामी परिणामी का हेतु तो ही यही है कि कुछ वस्तु ज्ञात है कुछ वस्तु अज्ञात है हा? इस समय बुद्धि एक चीज को जान रही है वह दूसरी चीज को जानती रही है तो ये परिणाम हो गया उसमें बदलाव हो गया बोलते ज्ञाता ज्ञात परिणामिनी ही बुद्धि बुद्धि जो है परिणामी है सब विषय विषयों घवादीर घटादीर व्यात अज्ञात परिणाम दर्शाती बोलते उस बुद्धि का जो विषय है गौ है गऊ है भैंस है गाय है बिल्ली है कुत्ता है इत्यादि घी ये तो चेतन तत्व में हो गया और घटादी हो गया घट हो गया मठ हो गया घर हो गया टीवी हो गया कैलकुलेटर हो गया पुस्तक हो गया जो भी घटा दी तो ये ज्ञात और ज्ञात अज्ञात उसका जो विषय गौ इत्यादि घट इत्यादि वो ज्ञात भी होता है और अज्ञात भी है इति परिणामित्व दर्शयति, इस प्रकार ये बुद्धि के परिणामित्व को दिखाता है जनाता है यदि वहाँ यदि वह हर समय ज्ञात ही रहता अज्ञात नहीं रहता तब वह परिणामी नहीं होता तब वह परिणामी नहीं होता फिर वह अनित्य नहीं होता तो इसीलिए करे की तस्ो घबादीर घटादीर व्यात अज्ञात परिणाम दर्शयति उस बुद्धि का जो विषय गौ आदि है और घट इत्यादि है वह अज्ञात और अज्ञात है इसीलिए परिणामित्व को दिखाता है बुद्धि के बुद्धि परिणामी है इस बात को जनाता है यही बात जनाता है क्योंकि वह ज्ञात और अज्ञात है समझे हाँ जी अब आगे है बुद्धि तो परिणामी हो गई सदा ज्ञात विषयत्म तु तुम पुरुष अपरिणाम परिदीपयती बोल रहे हैं कि पुरुष का जो सदा ज्ञात विषयत्व है माने पुरुष सदा ज्ञात विषय वाला होता है उसको विषय सदा ज्ञात जो पुरुष होता है जो पुरुष है उसका जो उसको जो विषय है ज्ञात है तो सदा ज्ञात विषयत्वम ही पुरुषस्य। उन्हें पुरुष का सदा ज्ञात विषयत्व है वह ज्ञात विषय वाल है पुरुष उसको सदा जान रहता है वह सदा उसका जान रहता है, जैसे परमात्मा को सदा जान रहता है ऐसे आत्मा को भी सदा जान रहता है इसीलिए अपरिणाम परिदीप ये जो पुरुष का जो सदा ज्ञात विषयत्व है पुरुष का जो सदा ज्ञान का विषय के हो, होना है कि वह सदा वह जानता है उसको सदा ज्ञात रहता है वह विषय ये बात ही उस पुरुष के अपरिणामित्व को दर्शा रहा है परिदीपयती प्रकाशित करता है बताता है दर्शयती परिदीपयती एक ही चीज है उस अपरिणामित्व को प्रकट करता है समझ आया जी मैंने इस दोनों में अंतर अर्थात परिणामी और अपरिणामी अंतर क्या हुआ परिणामी वह है कि जिसको कुछ वस्तु ज्ञात भी हो और अज्ञात भी हो और तो पुरुष के अपरिणामित्व तो पुरुष तो पुरुष अपरिणामी इसमें हेतु क्या है क्योंकि उसको सदा विषय ज्ञात रहता है मगर कौन सा विषय ज्ञात रहता है तो उसमें जो वो आगे बताऊंगा अच्छा तो है ही आप पीछे पढ़ाई पढ़ा है फिर यहाँ पर बताइए आपने पीछे क्या पढ़ा है की सपुरुषो बुद्धे प्रति सम्वेदी पढ़ा है न हाँ जी तो पुरुष किसको देखता है बुद्धि कौन में बुद्धि को तो उसको बुद्धि सदा ज्ञात रहता है ना जी हाँ जी आप जैसे मान लीजिए आप टीवी देखते हो तो टीवी जब आप देख रहे हो तो टीवी का स्क्रीन आपको सदा जात रहेगा ना जब तक बैठे रहोगे वहां पे आंदीव. तो सदा जात रहेगा परंतु उस टीवी में जो कुछ भी आ रहा जैसे मान लीजिए की वो जहां पर वो प्रोग्राम हो रहा है तो जिधर में वो कैमरा ले गया वो चीज आपको सीन दिखाई देगा पर जिधर कैमरा नहीं है वो चीज आपको नहीं दिखाई देगा हाँ जी नहीं समझे नहीं मैं समझ गया पुरुष बुद्धि को सदा देख रहा है उसको जो टेलीविजन कोई मैं तो सदा देख रहा हूँ टीवी के स्क्रीन को हां अब इस स्क्रीन में ज, वो जो आएगा उसको मैं जानूंगा हां पर परंतु मैं तो सदा जाता मेरे लिए जानत तो भी से सदा क्या है स्क्रीन टेलीविजन टेलीविजन ऐसे ही आत्मा जो है अब इस सूक्ष्मता पे चलिए गहराई में की आत्मा जो है आत्मा को सदा ज्ञात विषय है बुद्धि अर्थात आत्मा सदा बुद्धि को देख रहा है और बुद्धि में जैसा जैसा आया उसको फिर वो अनुभव करता है वैसा वैसा वो जानता है तो इसलिए अपरनामी हो गया ना पुरुष जी और परिणामी हो गया बुद्धि क्यों क्योंकि बुद्धि तो कुछ एक विषय को जान रहा है कुछ को नहीं जान है कुछ जिसको जानता है जिस समय वह दूसरे को उसके लिए अज्ञात होता है इसीलिए जिसको जो विषय कुछ ज्ञात हो अज्ञात हो वह परिणामी होता है और जिसको सदा वस्तु ज्ञात हो अपरिणामी होता है तो पीछे आप याद कीजिए पाले में जो थी शक्ति अपरिणामी कहा था ना जी हाँ जी तो अपरि अपरिणामी अपरिणामी समझ में आ गया नहीं हाँ जी ठीक है जी। की हुआ है जिसको सदा विषय ज्ञात हो वो अपरिणामी है और जिसको विषय सदा ज्ञात ना हो कुछ ज्ञात हो कुछ अज्ञात हो जिस समय एक विषय का ज्ञात हो उस समय दूसरे विषय का ज्ञान ना हो जो अज्ञात हो दूसरा विषय तो वह अपरिणामी है तो बुद्धि परिणामिनी है और चिति शक्ति अपरिणामी है दृक्ष शक्ति अपरिणामिनी है और शक्ति और शक्ति एक ही चीज तो, तो तो है तो ततच अपरिणाम सदा ज्ञात विषयत्व तु पुरुषस्य पुरुष का सदा ज्ञात विषयत्व है अपरिणामित्व पर मने पुरुष के सदा ज्ञात विषयत्व अपरिणामित्व तो को दर्शाता है अपरणामित्व तो को प्रकट करता है समझ गए हाँ जी तस्मात क्यों न ही बुद्धिश्च नाम पुरुष विषय गृहिता अगृहिता ची सिद्धम पुरुष से सदा ज्ञात विषयत्व ततच इति बोल रहे है? बुद्धिश्च नाम बोल रहे न ही बुद्धिश्च नामा पुरुष विषयच क्या गृहता अगृहिता हेलो हाँ हाँ अभी अभी बता रहा हूँ पक्का करना चाहता था हाँ हाँ जी अब देखिए बोल रहे हैं कि ही बुद्धि सनामा पुरुष विषय तो बोल रहे हैं कि पुरुष का विषय क्या है बुद्धि पुरुष का विषय क्या है बुद्धि हाँ जी बुद्धि तो बोल रहे हैं बुद्धिश्च नाम बुद्धि जो नाम है बुद्धि जो है बुद्धि नाम वाली जो पदार्थ पदार है नाम वाला जो पदार्थ है वह बुद्धि बुद्धि से नाम पुरुष विषय वो पुरुष का विषय है बुद्धि किसका विषय है जी पुरुष का पुरुष का विषय है बुद्धि जो है पुरुष जो है सदा जात विषय वाला है बोल रहे हैं कि बुद्धि जो पुरुष का विषय है और चौबने और करेंगे चौबने और तो यहाँ पर बुद्धि और बुद्धि नाम की बुद्धि नाम का जो तत्व है और जो बुद्धि पुरुष विषय वह जो बुद्धि है पुरुष का विषय है होना चाहिए तो बोल रहे हैं सियात गृहिता अग्रहिता च न गृहिता अग्रहिता च ऐसा मन बुद्धि नाम पुरुष विषय च गृहिता अगृहिता च न बोल रहे हैं कि पुरुष का विषय जो बुद्धि है वह गृहित और अगृहित नहीं है ज्ञात और अज्ञात नहीं है पुरुष को तो सदा पुरुष का विषय सदा बुद्धि है इसलिए सदा वह ज्ञात ही है ये गृहित ही है गृहित और अगृहित माने कुछ गृहित और कुछ अग्रहित है ऐसी बात नहीं है समझ गए ठीक है न ही बुद्धि च पुरुष विषय चहिता गृहिता च बोल रहे हैं कि बुद्धि नाम का जो तत्व है पुरुष का जो विषय है वह पुरुष का विषय बुद्धि गृहित और अगृहित नहीं है ज्ञात और अज्ञात नहीं है वह सदा ज्ञात है समझे सिद्धम पुरुष से सदा ज्ञात विषयत्व इसीलिए पुरुष का सदा ज्ञात विषयत्व सिद्ध है क्योंकि तो वह पुरुष दो सदा बुद्धि को ही देख रहा होता है बुद्धि को ही का प्रति संवेदन कर रहा होता है बुद्धि को ही देख रहा होता है इसलिए सिद्धम पुरुषों से सदा ज्ञात विषयत्वम बोल रहे हैं कि पुरुष का जो ज्ञात विषयत्व सदा सिद्ध है तथा अपरिणामित्व इसीलिए वह अपरिणामित्व है वह पुरुष का अपरिणामित्व है पुरुष अपरिणामी है अपरिणामी है ये तो पुरुष अपरिणामी क्यों है समझ में आ गया हाँ जी अपरिणामी इसलिए है कि वह सदा ज्ञात विषयत्व तो वाला है अर्थात तो उसका जो पुरुष का जो विषय बुद्धि सदा ज्ञात है उसको वो सदा ज्ञात रहता है जैसे जैसे कि टीवी का स्क्रीन जिस सम में हम रहते हैं वहाँ पर मौजूद सदा ज्ञात रहता है अब वह टीवी ज्ञात अज्ञात वाला है टीबी ग्रहित, ग्रहिता और अग्रहिता वाला जिसको ग्रहण करेगा तो उसको जानेंगे जिसको ग्रहण नहीं करेगा उसको नहीं जानेंगे तो जो ग्रहिता और अग्रहिता है ग्रहिता और अग्रहिता कुछ को ग्रहण करता कुछ को ग्रहण नहीं करता कुछ को जानता कुछ को नहीं जानता कुछ ज्ञात है कुछ अज्ञात है, है। वह परिणामी है इस इसलिए टीवी परिणामी हो गया परंतु मैं जो मेरा मैं जो देख रहा हूं वह टीवी को देख रहा हूं वो टीवी के स्क्रीन को देख रहा हूँ तो मेरे लिए सदा वो ज्ञात विषय है मेरे लिए वो सदा ज्ञात विषय है और टीवी में जो स्क्रीन आ रहा है वह तो कैमरा जिधर घुमाएगा वो ज्ञात होगा वो अग्रहित है और उस दूसरा विषय अग्रहित है दूसरा विषय अज्ञात है तो वो इसीलिए टीवी जो है वह परिणामी कहला होगा परंतु मैं परिणामी नहीं होगा क्योंकि मैं तो सदा मेरे लिए टीवी का स्क्रीन ज्ञात है समझ गए हाँ जी इसीलिए आत्मा जो तत्व है उसको सदा ज्ञात है बुद्धि अब बुद्धि जो है बुद्धि रूपी टीवी में जो चीज आया जो जो चीज आया उसको जानेंगे जो चीज नहीं आया वो उसके लिए बुद्धि के लिए अग्रहित हो गया अज्ञात हो गया इसलिए वो परिणामी है तो बुद्धि परिणामिनी है अच्छी शक्ति दृक शक्ति जो है अपरिणामी है समझ गया हाँ और दूसरा भी हेतु दे रहे हैं किंच परार्था बुद्धि संगत कारि स्वार्थ पुरुष बोल रहे हैं दूसरा भी हेतु दे रहा है शक्ति अपरिणामी है अपरिणामी है दृक्शक्ति अपरिणामी है और जो दर्शन शक्ति जो है जो बुद्धि है वो परिणामी है कैसे तो किंच और भी परार्था बुद्धि बुद्धि तो परार्थ हो है बुद्धि क्या है जी परार्थ हाँ बुद्धि दूसरे के लिए है बुद्धि खुद के लिए नहीं है बुद्धि स्वार्थ नहीं है खुद के लिए नहीं है परार्था है क्यों इसमें हेतु दिया क्यों संहत्य क्या कह रहे हैं बोल रहे बुद्धि परार्थ है क्योंकि संहत्य रूप होकर जो है कार्य करने वाला है संघात रूप होकर कार्य करने के कारण ये संहत्य कारित्वास मतलब हुआ संहत्य मने संघात करके कार्य करने के कारण समूह रूप में वह एकत्रित है मने कहने का अभिप्राय है कि बुद्धि जो है सत्व सत्य तमस इसका जो संघात हुआ है और संघात होकर के वो बना है वह तमस मिल करके तीनों चीज मिल करके तीनों जो पार्टिकल से वो मिल करके बुद्धि तत्व का निर्माण हुआ है तो संहत्य हुआ कि नहीं हाँ जी तो संहत्य कारित्वा बुद्धि जो है संहत्यकारी है मैंने किंचार्था बुद्धि मने बुद्धि प्रार्था होती है दूसरे के लिए होती है क्यों संहत्य कार्यवाद संहत्यकारी होने से मैने संघात करके संहत्य मन संघात करके या संघात रूप होकर संघत्य मने संघात रूप होकर कार्य करने के कारण वह कार्य जो कारी मने करने वाला कारी मन करने वाला तो संघात रूप होकर के सत्य समस् जो है वह तीनों पार्टिकल्स का संघात हुआ है वह संघात रूप होकर के कार्य कारिकरन, करने कार्य वा, करने वाली होती है बुद्धि कार्य करने वाली होती है इसका मतलब क्या हुआ जी इसका मतलब ये हुआ तो प्रकृति की बनी हुई जी वो तो संघत्यकारी मान संघात संगा, संघात रूप है मिलकर के बना हुआ है वो सभी परिणामी है परंतु आत्मा किसी चीज के संघात रूप नहीं है कोई चीज मिलकर के बना हुआ नहीं है वो समझ गया जी हाँ जी हाँ तो संघत्यकारिवार बोल रहे हैं कि परार्था बुद्धि बुद्धि परार्थ होती है परार्थ है क्यों संघत्यकारि को संघात रूप हो करके कार्य करने के कारण संघातरे कार्य करने के कारण करने के कारण करने वाले होने के कारण ऐसा और स्वार्थ पुरुष थी और पुरुष तो स्वार्थ है पुरुष क्या जी स्वार्थ परार्थ नहीं है पर प्रयोजन वाला नहीं है अपने लिए है पुरुष अपना प्रयोजन है उसका स्वार्थ है और बुद्धि परार्थ है स्वार्थ का मतलब समझ गया ना हाँ जी हाँ जी नहीं स्वार्थ ही नहीं है इसमें स्वार्थ का मतलब आपने लिया है स्व मैने अपना अर्थ प्रयोजन समझ समझिए स्व अपना हाँ जी अपना प्रयोजन है उसका उसका अपना प्रयोजन है तो परार्थ नहीं है दूसरे के लिए नहीं है परंतु तो स्वस्मयी स्वस्मयी है अपने लिए है वह जो है अपने लिए है तो उसमें ये कह रहे हैं स्वार्थ पुरुष तथा सर्वाध्याय वसायक बुद्धि ही त्रिगुणवात अचेतन अचेतनाथिचेतन इथि ऐसा यहां पर कह रहे तथा तथा मन वैसे ही उसी तरह से उसी तरह से का मतलब क्या हुआ जी लाइक वाइज क्या तो पूर्व में जैसे भेद किया गया प्रकाश स्थिति और प्रकाश क्रिया स्थिति बताया था नी हाँ जी प्रकाश क्रिया स्थिति बोल रहे है तथा मैंने उसी प्रकार ये सर्वार्थ अध्यवसायकवा सभी प्रकार के अर्थों का निश्चय कराने वाले होने के कारण त्रिगुणा बुद्धि तथा वैसे ही बुद्धि जो है उसी प्रकार बुद्धि जो है त्रिगुणा तीन गुण वाली है बुद्धि क्या है जी तीन गुण वाली है बुद्धि तीन गुण वाली है और तीन गुणों से युक्त होने के कारण अचेतन है बोलते हैं त्रिगुण अचेतन अचेतना तीन अर्थात कहने का अभिप्राय हुआ यहाँ पर इससे स्पष्ट हो गया कि जो त्रिगुणात्मक है वह अचेतन है इतना हाँ जी जो जो त्रिगुणात्मक है वह सब अचेतन है इसीलिए जो व्यक्ति इस वाक्य से यह भी खंडित होता है जो व्यक्ति ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या कहता है और जो व्यक्ति कहता कि ब्रह्म का ही यह प्रपंच है ब्रह्म से ही निकला है वो गलत हो गया कि नहीं हो गया हाँ जी उसमें गुण स्वभाव बिल्कुल अलग अलग हैं तो त्रिगुणात्मक तो है ही नहीं और ये त्रिगुणात्मक हो जाएगा तो अचेतन हो जाएगा जबकि वो चेतन है और इसको कहा कि है तो त्रिगुणात्मक है जो है अचेतन होगा तो इससे ही जो है शंकराचार्य जी के मत का खंडन हो जाता है जो भी इस तरीके की बात करता है बोलते हैं बुद्धि तथा बोलते बुद्धि त्रिगुण अचेतन अचेतना थी बुद्धि त्रिगुण होने से अचेतन है वो चेतन रहित है समझ गए हाँ जी और और क्या है तो यहां पर एक और वाक्य जो है तो सर्वार्थ सर्वार्थ अध्यवसायकवा सभी अर्थों के अध्यवसाय मन निश्चयात्मक ज्ञान करती है तो यहां पर सभी अर्थों का मतलब क्या है जी सर्वार्थ का मतलब क्या हुआ सर्वार्थ का मतलब हुआ सभी अर्थ माने शांत घोर और मूठ प्रकाश क्रिया स्थिति तो सर्वार्थ माने सभी अर्थ माने सभी शांत घोर और मूठ जो अर्थ है प्रकाश क्रिया और स्थिति रूप जो अर्थ है तो शांत घोर और मूढ़ अर्थों के अर्थों का अर्थों के जो आकारों में परिणत होकर जो है बुद्धि उनका अध्यवसाय निश्चयात्मक ज्ञान करती है बोल रहे हैं कि बुद्धि जो है किसी भी चीज का जो ज्ञान करती है वह रूप में कभी शांत रूप होकर के कभी घोर रूप होकर के कभी मूढ़ रूप होकर के तो शांत घोर और मूढ़ रूप जो अर्थों के आकारों में जो बुद्धि परिणत हो जाती है और परिणत होकर के उनका जो है उन वस्तुओं का अध्ययनत्मक ज्ञान करती है ये ये कह रहा की कहा गया सर्वार्थ अध्यवसाय का सर्वार्थ के निश्चय निश्चय वाले होने के कारण तो सभी अर्थ जो हो गए उस सभी अर्थों के निश्चय वाले होने के कारण जो शांत घोर और मूड रूपी जो अर्थ है उसके आकार में बुद्धि कभी शांत के रूप में प्रत हो जाती है कभी घोर के रूप में हो जाती है कभी मूड के रूप में हो जाती है तो शांत घोर और मूढ़ रूप में परिणत जो है आकार में परिणत जो बुद्धि है तो होने के कारण फिर जो है उन विषयों का जो है वह ज्ञान करती है तो इसका मतलब इसी से पता चलता है कि त्रिगुणात्मक है हाँ जी समझ गया जी हाँ जी बोल रहे हैं तो इसलिए जो भी विषयों का ज्ञान कराने वाली होती है सब विषयों का जो ज्ञान कराने वाली जो होती है बुद्धि है और सभी विषयों का ज्ञान कराने वाले होने से वो त्रिगुणात्मक है सर्वार्थ का भी कर सकते हैं कि सर्वार्थ सर्वर्थ अध्यवस्य सभी प्रकार के सभी विषयों का विषय अर्थ मान्य विषय सभी प्रकार के विषयों का ज्ञान कराने वाली होने से ये त्रिगुणात्मक है तो सभी प्रकार का ज्ञान मतलब शांत घोर और मूढ़ प्रकार का जो ज्ञान है इन प्रकार के जान होने के कारण ही पता चलता है कि ये ये तीन स्थिति वाले समझे हाँ जी गुणा नाम तो उपद्रष्टा पुरुष थी अतो न स्वरूप तो गुणों के वो समान रूप वाला क्यों नहीं है बुद्धि के समान रूप वाला गुणान तू उपद्रष्टा गुणों का वह उपद्रष्टा है गुणों का क्या है जी वो उपद्रष्टा है पुरुष उपद्रष्टा है मतलब गुणों के निकटता से वो जानने वाला है इसलिए बुद्धि के, समा... के, के समान इसलिए बुद्धि के स्वरूप नहीं हुआ बुद्धि के समान रूपाला नहीं हुआ आत्मा क्योंकि तो बुद्धि का गुण हैुणात्मक है वो अज्ञात अज्ञात विषय वाला है समान रूप का हुआ समझ हाँ जी तो तो तो तो इतना ही जी जी जी। समय हो हो गया। अच्छा ठीक। कोई शंका पूछिए। नहीं नहीं नहीं नहीं अब थी है शुक्रवार को होगा ना इस अगला शनिवार ना हेलो हाँ जी शुक्रवार और सोमवार का रखा होगा ना अभी तो हाँ शनिवार शनिवार मेरी मेरी है शनिवार और सोमवार शन मंत्राठ पूर्णमद पूर्णाद्य पूर्णस्था पूर्णमेवावशिष्य ओम शाँति शांति शांति नमस्ते जी नमस्ते जी